बीचकी बा भूल जाता, प्रारम्भ य भूल जाता वो दूर चली जाति टो दिवती आग वर्षो त नहीं कर लगता है, पर याद है, ऐसा है नहीं होता, लगता लता या काता न अगता बहु अस्क्रम बाचक लगा अच्छा सुनाओ, अपि कानि कार्य वाना के अंदर आ जाते हैं कुछ तो बनते हैं परंतु विशेष वाक्य विशेष कोई सिद्धांत ऐसा प्रेरणा प्रकट जो है वाक्य शब्दावली उसके दिमाग में होती है तो उसका परिणाम है उसकी प्रेरणा वो उससे लेता है हमने इतने दिनों में कार्यक्रम कि वृष्टि में बहु समुग्रीके समने आ कार अर्थात् ज्ञान के क्षेत्र मेकर शान्ति ग्रू वैदिक सिद्धान्तो चित्र दर्शन उपनिषद वेद ऋषि दांतों की परंपरा परीक्षा हो चुके इसके संबंध में पचास साठ अस्सी वर्ष के लोगों का होता है कि यहां देखते होने इतने सिद्धांत दिलाने एक सत्तर वर्ष के व्यक्ति अंतिम दिनों सुना रहे हैं कि अपनी उपलब्धियां हरिद्वार उन्होंने बताया वह पचास अड़तालीस वर्षों के आगे समाज में जाता रहा पर आज तक मुझे ये पता ही नहीं चला कि मैं जड़े सूक्ष्म सिद्धांतों का ज्ञान प्राय व्यक्तियों को वो सब व्यक्तियों को बात, दूसरी, दर्शन दर्शन की बात है को लोग दर्शन की बात रखते हैं रते बलकि ऐा जाता के दर्शन की बात काम गरे हे हेलोगराटे लोग लोगो बोलने वे दर्शन आता का है कि वो दर्शन कि भाषण विवेचन उसी की सूक्ष्म चीजों को समझाने की परंपरा लुप्त है वो ये भाषण प्रारंभ कर दे सुनाए तो उसको सुनने की लिए तैयार दे रहे परंतु लोगों के दिमाग में यह रहता है कि दक्षिणों की बात नहीं समझ करते दक्षिण हमारे पद की बात नहीं है योग शिक्षित जीवन में आप एक दो तीन बार आके देखा आगे देखा हो या देखेंगे पता कि कितनी…… कितनी चले दर्शनो मोचक विद्यां का समाधानी और मे क्षण दर्शन वैदिक दर्शन है विद्या विश्व संभव न ये दर्शन वैदिक दर्शनो पञ्च दर्शन दूसरे दर्शन तीसरे विश्व वैदर्शन लम्बे विषय कोपि दर्शनो के ध्यान दे आ परि भाषा कि वस्तु क स्वरूप दर्शन या हु का अपि जो वस्तु स्वरूपा व सुदर्शन के ये प्रसिद्ध दृश्यते अनेदर्शन जिखा क्या दिखा हालिमाय दिखा अङ्गूर्से प्रमाण दिखा भूमि प्रमाण दिखा ईश्वरी दिखा दे, दे, दे ते ते दिखाएजा। जीवात्मन दिखा दे प्रकृति सूक्ष्मतम भौतिक विज्ञान दिखा दे मन दिखा दे अ्रिया दिखा दे रा भी दे कामक्रोधी दिखा दे नै दिग्रा दिखा वैदिक दर्शन जैसाता ईश्वर जीवप्रति तीन मूलो ले चलो तीन मतम् आगा ज वैदिक दर्शन समझाताश दर्शन आ शिक्षक शिवो माध्यम गुरुपूर्णमहना असरं महना नगरं मह्य आ दर्शनो पठना पठना सुन सुनना आपने सुनी योग के ध्यान देना बी प्रसिद्ध बा दुन्या दूसरे मे भव बात प्रसिद्ध है एक प्रवचन देहतनगर मे एक पौराणक साधु या तत् को मानने वाले होगे तु मै आध्यात्मक विषय म प्रवचन लो सन्न्यासी के ले मुज पता च ये समाजमा आध्यात्मकी आध्यात्मक विषय बोलते हे इनका दिमाग ऐसा आया होगा भाई दो साफ का भी हो रहा हो रूप में योग को बहुत कम लोग ऐसे जो जिवाले समाज में योग को मुख्य मान के चलते हो सैद्धांतिक दृष्टि से तो पर्याप्त है प्रक्रिया उम्मीद और उसको प्रयोग में जान देखने वाले तो इन्हीं के लिए मिलेंगे भाई इन्हीं के लिए कोई विशेष पोषा प्रयास शक्ति आहुति त्याग अर्थात जैसे भौतिक वैज्ञानिक लाखों की संख्या में ढूंढ रहे हैं औदाश पाता को और हजार लागर के दिखाए उन्होंने और यहां योग का नाम लेने वाले यात्रा करने वाले व्यक्ति देखिए पसीने पसीना हो रहे दो मिनट संध्या नहीं करते क्या प्रभाव पड़ेगा उसका परिणाम जगह राई पदों के झगड़े गांव नगर के झगड़े जातिवाद दलानावाद ये बात वो बात ये ये उसका शिलान्यास कर दिया बजे परंपरा तो ध्यान देना आर्यन समाज के क्षेत्र में सैद्धांतिक रूप से घटनाएं पर आपको ये दिखलाया बदलाया वैदिक परंपरा यानी समाज में योग सिखाने की आज जो है हम यह सिखाते हैं भूगोल में इसी मत वाले के पास बनी रहे किसी के पास नहीं कोई से सिद्धांत बताइए कोई परंपरा बताइए बिल्कुल भी मिलने वाली है विशुद्ध बिना आचंबल के बिना दिखावे के ये चीजें आपने सीख सीखते रहे जो लोग नहीं समझते अथवा दे थे। ना। ना जा दूसरा लि हा को खण्डनी केते मौका ला उपदेश देना शु के क्या योग षेकाते ऊर्षे सोश मीडिया आगे बा मिडि बैे संसार ध्यान देना इनो के अकल षका जिमाग ठका योग को छोड़ना, योग को अपमानित करना, करना उसके अपमारस्कारना बिल्कुल की हैं, इसका परिणाम क्या पर देखे देखे देखे गया, परिणाम कानि परीक्षि इसका, धे उत गिणामयिलाटगी और योगने प सेवा भागी जाता योग भाव योग भाव के योगः सिद्धा सेवा भावोगाभ्यास व्यक्ति प्राणी ये भाव योग आते आसे योग कोसी जो मानवता योगस्य कीय योगाभ्यासी व्यक्ति की जो सेवा देखने कोई दुनिया में उसके पूछे कोई सेवक हो ही नहीं सकता इनके दिमाग में बात आई है योगी स्वास्थ्य होता है अकेला अपना ध्यान में आनंद रहता है सारी दुनिया सुख से तरह की रहती है एक मजलम उद्देश्य कहने हमको आप योगा व्यास करते कराते हैं ना और क्या करते हैं आप अकेले बैठ के अपना स्वास्थ्य करते हैं हम देखो दान दानों इंतजार करते हैं एक योगी वैसे विद्यवान जो संसार की सेवा कर सकता है करोड़ विद्वान इतनी सेवा नहीं कर सकता स योगी करोड़ विद्वान ये सेवा संसार की नहीं कर सकते हानि तो कर सकते वो जितने लाभ करते जाएंगे उतनी हानि भी कम नहीं करेगी अधिक ये भी नहीं का परिणाम आप देख सकते हैं हमारे दुनिया के विद्यमान आज लाखों वैज्ञानिक हैं इनके सामने जो चीजें हैं जो कुछ करते संसार का कर विश्व का समाधान कुछ भी नहीं दे पाते ये चीज अब क्षेत्र में जो है की हम को मना नहीं कर रहे और मानव जाति का चरम लक्ष्य अंतिम संतोष कामना की पूर्ति व्यक्ति ये कहने देखे कि जो कुछ पाना था जो पा लिया यही जरूर की बात भी जरूरी है ये की पूर्ति करता मैं यह अनुभव कर रहा हूं आज गिरी में रोज देखू भारत में नहीं मैं किसान से दस योगी होते तो इस संसार का कुनाशी नहीं होता मेरी दृष्टि में दस नहीं और कोर्ट में हो कोई कोर्ट में मैं ये मानता हूं कोई अच्छा योगी तो उसमें रहेगा नहीं क्या संब बोलो ऊंचे स्तर का व्यक्ति होगा विश्वास होगा योगी होगा वो कोर्ट में रहे नहीं रहेगा नहीं माएंगे साधन करता हुआ अभी उभरा नहीं है उनका योग नहीं हुआ है ऐसा भित्त। ऐसी विस्वलता नहीं है वो साधना देख कर रहा हो ये तो संभावित है पर विस्तृत और योग हाथ लगने पर व्यक्ति योग में नहीं बैठा रहे नहीं सकता परमात्मा कभी काम छोड़कर बैठा देखा कभी आपने नहीं देखा आप पास में बैठिए ना तो हाथ बैठिएगा ना बैठिए देखो देखिए भाई विद्या तो यही पढ़ाई जाती है विद्या पढ़ाने वाला व्यक्ति जो जाता पढ़ देखे देख पाए तो विद्वान योगी व्यक्ति केवल अकेला बैठ के आम नहीं ले सकता हमें तो लेता है पूर्व संसार के दुख को देख करके ज्ञान और अन्याय को देख करके वो बैठा नहीं बुखार की जे के लिए सारी योजना करेगा वो इसलिए क्या कहते हैं स्वास्थ्य होता है परमात्मा स्वार्थी यात्रा यह तो, तो परमात्मा जो योगी का एक होता बताओ स्वास्थ्य कैसे होगा ये इसलिए जो योगी को नहीं जानते ना वह योगी गाय कर बंधुओ आपने देखा आप थोड़ा ध्यान देते हो जो यहां पर पत्ते पत्ते पर एक चप्पे चपके पर आपको अफवाद छिटाते उनका ध्यान आप दीजिए ऐसा बोलो ऐसा लेन देन करो ऐसा उठो बैठो बहुत कम ध्यान दीजिएगा और कम ध्यान दे ये भी विशेष ध्यान दीजिए उसे आपको अब तक आपका तक बहुत ऊंचा हो जाता आपको व्यवहारं कुरी बता भाव नमस्ते जी हा के की बात <laughs> <ना भादे। laughs> <दिए ना भादे। laughs> <laughs> है के, तो तो है वो बना ली पदा सकीघटना भी है, वो, वो भी उ का न भक्ति जाकु नेट् अहं सुना खिड़कियां तो युद्ध मन दुख भागिया हो लड़ाई को जीत हार लिखी हुई तो राजा की हार देखी गई भाग्य युद्ध उनके लिए मैं स्कू था जो हमारे लोगों बुलाया नहीं और कहते महाराज जी मैं हुइए भाई आप वहां के भागे युद्ध युद्ध वहां हो रहा तो आपका नाम ही खुशबू था कहे महाराज जी बात रहती है मेरा कोई दोष नहीं है क्यों क्या असी मेरा नाम ने मे मुस्तु नाम भरत लिया उसार मा सारे शिशु उभा अस्ति ते कठोर कठोर का मूक्ष्म ये अपने ज्ञान चरण की जगह नियम करते गई बात वो दे दे? ये नहीं करते ये फर्द गई इतने शिक्षण नियम क्या पता है सुना का फर्द आपने जो निकला है विवेक ज्ञानी अर्जन देवी जगत देवी आधी आधी अंत में आते आते आते आते नियम लागू किया गया था दिन भर चौबीसों घंटे जो कर्मचारी खोल के हंसे अथवा दांत दू खोल के हेगा वो ले जाएंगे <laughs> और फिर मूल कराएगा ये मूगल गए तीनों में से एक के होने पर सुबह आप बताइए मैं आपका ये है उस आप ये आप और उपक्ष आप अगर दिया जाए तो ढोक गया ये मैंने आपको सुनाया दिनचरिया में दो चाल में उठने वैक्सीने जैसे व्यक्ति को प्रयोग करना चाहिए घरों में भाय बहन माता पिता धन दे पता चलेगा आप्य बोना चे बाचीत केचन करणी के व्यापारिक शिक्षा दी जा उदाहरण सिखाते सिखाते एक व्यक्ति आनय आगाया कल्पना के होता है। हमने कहा आपको आज एक्श्य समझाने आ रहा है वो दूसरा साधन कैसा है आज के नहीं में संभाली लेकिन ध्यान देंगे उत्पादन को यह बात कब्जी को लेमान की भाषा आप गेम कोरोना नहीं आए तो वहीं से छूट कर देखिए आपको हमने थोड़ा थोड़ा चिकाया है मैं एक रोचक बात सुनाया करता हूं समझाने की देती थी जब हम छोटे छोटे बच्चे थे ना और ज्वर आ गया बुखार आ गया तो माता क्या करती थी वो कुलेर की गोली गुड़गुन में बैठ के गिराती थी गुड़ में तो हम जो खाते और ही के कड़ी के बीच क्योंकि जब धोखा हो गया तो आपको मीटी में चीज हिला देके कुेर की गोली गिलाई जाए अज्ञान जो ज्वर है वो सारा उतर गया और एम् प्रिखला अग्रे अगले आने वेशीर्त देखो, ध्यान देना भा बैे दूसरे अधिकारी बैे सच अच्छा अस्तु गोदृकाबन्धयाम क्यो अस्थाया यदि वो बोल <laughs> नीचा मीठा मोदी खिला खिला के ऐसे किस्टेदाते जहां रखूंगे तो वो दिल्ली के लोग हरियाणा के लोग आए अपने ये नहीं बेटियां कहीं पर हरियाणी निबेटियां वो अंबरवीर थी और वो है लिय प्रकाश और दूसरे नरेंद्र जी पुलिस ने मेरे लिए अब की बात कोई लेकिन अच्छा मुद्दे हैं <laughs> और इसकी चर्चा भी आज आया कि अच्छी खाइकर्ता ये व्यक्ति ये माताएं नहीं आई और वो भी क्योंकि अब की बात पर लेकर भी अच्छा तो ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है बनाने भी चाहिए पर आज की जो व्यक्ति की स्थिति है उसको अच्छे साधन में मिले तो वो साधना में जम नहीं सकता एक नहीं सकता इसलिए आज संसार में साधन और अधिक पाउ रहे तो साधनों की से साधनो अब ध्यान योग यहां केवल योग सिखाया जाता या केवल दर्शनो पङ्क्ति लायि जाति जा व्यक्ति का जीवन ज्ञानकरम् उप कहं जाते सूक्ष्म सूक्ष्म ती आति गति शेलो दर्शन के आधार धरकी कल्पना कुशनमे केवल कवल विद्यावलाभ्यास मा ध्यान जानी ये पाठ पढाते या निष्कर कर्मधनस्य निष्का भावना परिवार राष्ट्र विश्व के व्यक्तिकेतन सत्यचारी इ पढाते अपि पढाते परे पढाते या पढाते अहं को भावना योगी की चे बढ़ाओ से क्या प्रचार करो सब कुछ है पर बदले में कुछ नहीं क्या हां हम शिक्षा मांग सकते लाखों रुपया मांग सकते देश की रक्षा के लिए ये व्यक्ति को पाठ पढ़ाते ही काम करना ज्ञान करने का ये मैंने थोड़ी सी बातें आपको बदलाई कि योग में थोड़ी सी बातें यह में जो के समय आती प्रवचन ज्ञान हा समस्या अब ध्यान है देया भागया ध्यासता मन ज्ञात औशक के हो वार ज्ञान आन्तरक्रियां है प्राणायाम प्रत्याहार निर्धारणा ध्यान लिखता व्यक्ति को आप सबसे कम सैद्धांतिक रूप में जो अवश्य ही अपना समाधान कर लेंगे और उत्तर भी नहीं करेंगे कि सब आगे में क्या अलग होता है ये केवल सैद्धांतिक च आपके सामने मैं रखता हूं ये सैद्धांतिक तो है पर मैंने किये किये जो उपयोग किए प्रयोग किए जो नीतियां होती हैं वो नहीं बचना चाहूं आज किसी को कितना पता चलता है सर किसी को कितना भाग्य किसी को कितना पढ़े लिखों में कितना होते होते हो सकता है कि आप में से देव, बुद्धि के परिश्रम करने वाले जिनको मैं आज बताता हूं कि ये अनुभूतियां होती हैं कालांतर में वो अनुभतियों को प्राप्त करें और फिर दुनिया को वो मार देखा इसमें उद्देश्य रहता है <laughs> ये उद्देश्येता कि इतना कर मि है ये दिखाने के मैं महा आगे बा ये मेरा उद्देश्य नो तीर्कान्तरं उपचारे लेखि कते ग्रन्थो प्रचारते शैले सोचेगे तु सस्या योग की आन्तर समस्या बहु अधि भारत की समस्याओं को छोड़ती नहीं है भारत की समस्या बहुत अच्छी साधारण नहीं असाधारण पर व्यक्ति की परमात्मा को समझता है समर्पण ईश्वर पर, पर ही धारण करता है तो ईश्वर की सहायता देकर समस्याओं का समाधान करता ईश्वर के साथ संबंध लोग इस संबंध अपनी जगह करें और ईश्वर का संबंध हमारे साथ अपनी जगह करें जो व्यक्ति लौक इस संबंध को सुधारते या नहीं सुधारते परंतु परमात्मा के साथ को संबंध होना चाहिए और जैसा हमारा व्यवहार ईश्वर के साथ होना चाहिए वो हमारा खटा हुआ रहेगा हम उसको दिखाते हैं कि ईश्वर के साथ संबंध कैसा होना चाहिए ईश्वर के साथ ही कोई संबंध होता है क्योंकि होता है कोई अब तो आपका समझ मारा हो जैसा कि ईश्वर के साथ क्या संबंध होता है सम्मध क्या वो जो है देखो है वो सम्मे देखो जैसे गुरु और जीते का दमन होता है ईग्वर के साथ व्यक्ति का दमन होता है गुरु और जी के जगह विद्यापा करते हैं ऐसे परमात्मा के बड़ा थे और उचित संबंध था जीवात्मा विद्या पढ़ता है और ईग्री को विद्या पढ़ाता है मां से बच्चा दूर मानता है आनंदित हो जाता है परमात्मा से जीवात्मा आनंद मानता है ईश्वर बेहद आनंदित हो जाता है कहता मां मेरी दूर डॉक्टर बच्चा वो पीढ़ा को जुड़ाते के सामने की करता ये कांग्रोध लोग अंदर के जो शत्रु हैं व्यक्ति को पींचते रहते और जीवात्मा जीवा जो ईश्वर से संबंध होता है वो नहीं पी सकते उसको आगे नहीं दे देता ये आपको बताया ईश्वर के साथ जीवात्मा का संबंध अब हमें फिर बताता भी दो सप्ताह और लग जा होगा और एक एक एक एक एक आगे तेरी जो जाए तो आज बहुत सी बाकी तो बता देंगे ना एक एक प्रकरण के निकलना देखो आपने सब देखा कि ये चुना वैली कहे शुद्ध है विश्व की परंपरा है और आयु वकाश के अंदर जो अस्ति कार्यो सा वर्षो या कार्य आरम्भ हुए हे वर्षे योग विश्वास ते योगाभ्यासी ते देश के लिए, अपने जीवन संरक्षितवाे तीसमो अनेक कर्मचारि पकरे अनेक क्षेत्र ज कर करना कर्नाटक वाले भी हैं कर्मदेवी अर्जुन देव जी दिल्ली हैं मदरकाम जी उनकी वास्थापना होने के रूप में आ चुकी है बिल्कुल तपोपन में वीरेंद्र जी कौर है और जगत देवी होशंगार के आचारिक पद पर है इसी प्रकार की आप समझ लेना ये कर्मचारी जो तैयार हुए ये ऐसे ही देश के पौने पौने में यहां जा सकते वहां काम कर सबकी जानकारी आपका सबका ये मन बने बनेगी आई बंदी बने का आपका कर्मचारी तैयार हुए नहीं हुए वो कहा है क्या किया ये भी आपको पता है तो बच्चों का आपका को धंधे से हो गए ऐसे पता ही नहीं तो पसंद ये कार्य कैसे हुआ ईश्वर तो है ही सर्वस्व सबके मूल में ईश्वर था इसका बारे में बहुत सुना और सुना। हम जी आत्माएं हम कर्म करने में स्वतंत्र है ये ठीक है हर भी हमको मिलता है ये भी ठीक है पर याद रखना परमात्मा की सहायता के बिना हम कुछ नहीं कर सकते पर कर्म करने में दोनों का समन्वय करो दिनों में क्या हो गया ये वो किसान नहीं है कि हम जो उल्टा ही का कर्म वो भी ईश्वर करवाता हूं ये नहीं समन्वय लोगों को नहीं करना आता इसलिए दोनों पक्षों को भूल होती है। अंधविश्वास के कारण लोग कहते जो कुछ करवा रहा प्रगान करवा रहा और उसी के द्वारा उल्डा से कुछ होता है के चोरी डाके वही करवाता है अगर चोरी डाके वन में वो क्यों करवाता है कि ईश्वर डाका जो गर्म बातन था डाके लड़ते हैं और मार करवाता है तो क्यों करवाता है पड़ा उनके कर्मों का अलग है आतंकवादी ने महाराज झूठ पढ़ाया वो ने करवाया है आज भी करवा गया है और वो उनके कर्मों का न्यायालय में झूठ बोली जाती है लगा रहे करोड़ों रूपये झूठते हैं वो गोल करवा रहा है परमात्मा वो क्यों का होती की दिखी दिखी दिखी। वो है वो दुर्घटना विमान है समात्मात्मार्मा का साफ था का कर्मों पीय देना, लेना, ले जाएगा राका उाना ईश्वर ध्याये काम चलने के दी हा सम्पुरु ईश्वर पश्चात् ईश्वर स्वतन्त्र छोडि उल् डाकरे सी डाकरे भागी वर्षा पढाया कामी पढाया खुक् पढाया वै गो न पकेगायि खेग समन्वय करो ये सम्यो परमात्माकता संसारा सकता संसार जी सकता कुता पमात्माने प परंतु हमको देरी गाड़ी और ग्राह के अवकरण करो इसमें हम स्वतंत्र करें तो यह ये मानना जो है ये किसके साथ करना होगा। से ईश्वर की देन देता और एक और अवकरण करने में स्वतंत्र करें मेरा प्रकरण था ईश्वर क सहायता इ मूल आधार ईश्वर हि पश्चात् चलो ऋषि कीर चलो लाखो ऋषि करोडो की संख्या ऋषि लाखो क्रिया आचरे आयुने उपकार मत किमपि कां किया यदि ये वेद न होते हम आगे नहीं बढ़ सकते ये ऋषियों के दर्शन कार्य उतने के नए होते तो हम काम नहीं कर पाते ये सत्या सत्ता जगह भूमिका न होते तो हम काम नहीं कर पाते इसलिए ये सारा का सारा ये सारी वेद किशोर से वेद ऋषियों की ऋषि के ग्रंथों की ये परंपरा आई उसके सिर सामान्य लोगों का भी नंबर आया अर्थात ऋषियों के दूसरे स्तर में जो आती है यह कहना चाहिए और हमने देखा मैं जी हमने संकेत किया था कि गुरुकुल होना चाहिए ये और स्वामी सद्दानंद जी ने स्वामी सत्नारायण जी जिनको धरती को उतारे देखा ये उन्होंने गुरुकुल में चलाए होते और गुरुकुल नहीं क्या होते हमको भी पता नहीं चलता बिल्कुल क्या होते ये परंपरा इस रूप में आई है हमें ही सब से महानभागे ये और माता के चेत् नहीं है आया है नहीं है है? आया है न अपने कल्याणी कल्याणी आ वकाश के बहु इ लम्म्बा प्रकरण्यक्रमो न ए या यहां कुछ भी नहीं करेंगे हमें और टंका भाई जी और मेरा अपने अर्जुन भाई ने यहां बैठे होंगे खजी भेजा तो इनके साथ समुदाय बलोदा में इन्होंने बिल्कुल दिखाया वो किया ये किया जाने का कोई खास नहीं ये बहुत अच्छा व्यक्ति है ब्रेटर समय अगर आता हम भी है तो उस समय के पश्चात एक अब्पा इतिहास में यहां एक बार के भीड़ लगाया जिसका कुछ नहीं मिलना चाहिए उसके पश्चात थोड़ा सा परिचय होकर के लंबी कथा है कि हमने एक योजना बनाई कि जिन ग्रहदारी को आप पढ़ाते रहे दर्शन पढ़ाए योग सिखाते रहे गुरुकुलों में आश्रमों में उन ग्रह्मदारियों को जो नहीं पढ़ा उसको आगे पढ़ाएंगे मीमांसा दर्शन जो पढ़े उनको दो पढ़ाएंगे और उनको ऐसा बता देंगे कि दर्शन को पढ़ा देंगे कहा हम चाहते हैं दो वर्ष में एक खन आठ और दो वर्ग आपके तो अर्जुन भाई जी ने लगभग एक लाख रुपए कर दिया और यह नंदी भाई और यह सब तरीके लिए किसान घोना तो दिखाई दे रहा पांच महीने में छह महीने में तैयार कर दिया और हम पूरी की पूरी खाके लिए ब्रिटेच आते ना देखते मुस्ते के लिए, के लिए रे नमारे। रे नमारे थे रेलवे में रेलवे आइटे बारिश होती है शिक्र हुए ये क्या बता दिया है हमने देर से भी उतारी ना एक एक मंडल भूमंडल को उतारते गए ये करते गए ये करोगे गैर आप हस्ता लगा देंगे इसके लिए क्या ऐसा लोगों के लिए क्या निकाले कुछ भी नहीं तो ये सारा धारा ये आयीवन विकास के अधिकारियों ने ये कार्यक्रम जमाया दो वर्ष के और ये कार्यक्रम धीरे धीरे धीरे धीरे यहां का जो प्रबंध था वो तो हुआ ही था और देखो निष्फाम भावना के भारत के गौने गौने में हमने जो प्रचार किया ब्रह्मचारियों को पढ़ाया क्रेतियों को आगे चलने का बार बार प्रयास किया परेरणाएं दी और जो प्रचारकारी रोकी थी जब कहें आर्य जगत में जो भावनाएं थी उसका परिणाम ये था ध्यान देना एक ब्रह्मचारी पर आज याद रखना ई समुदाय जी का प्रबंध वाले को लिखा की ओर अब आ स्थिति अग्रि पम्परागा इोज्यो दो वर्षीय पम्परात सिकना बचेगा बचे के समी जना सिखाम स्वतन्त्र है यम् हैं म्परा चाते इदानी वि अधि दूरी सेकी पशुरीया दूर पि किलो पितो शयि एक किलो दूर शत क्री तो ही कि हो दिखा अम दूर जान विद्वान् इ विद्वान् अनेके कारणी ब्रु बु कोयागे आश्कल और भी बने हैं। ने नहीं। तो बने हैं, हैं में क्या के वो नहीं लेशि का सम मूल्य मूल्यो दुर्पय लिखायोना इयता इते इदानी मिता के कार्यता हिन्दु का वदा इ पत्सर हि लो मू इनको ी कुता अपि चन्दी विद्वन् बे पिखे पठा वो विद्वान् का लो मे साकारक्रीय जगत् मह्य या बे प के किं मिलित्वा भा ये हे कुचन और आनी व्यवस्था की भोडे कोने वो इत्या व्यवस्था आसक्ति दूध पस्तक भोजन वस्त्र जो भारी अही कोने दिये भि वो पूसभा और लगभग हनुमान जैसा कि अपने ज्ञान चंद्रिवेद जी ने बतलाया ऊपर का खर्चा सामान्य भोजन अपना न्या आज विकास की ओर से होता है आवाज सामान्य भोजन शेष ही दूध लोग काने का प्रयास करते हैं लेकिन बीच में एक किलो आता है याद रखना कोई देखिए कांकर जलता है काका उत्तर है बड़ा हां का सात सौ रुपया लगभग छह सौ सात सौ एक रोजगारी का होगा ये आगे में माताओं ने आपने, आपने आप बैठी कितनी माताएं ऐसी हैं एकादी का नाम देते हो दूसरी नाराज नाराज का ने शिकाया नहीं है हम तो कहते हैं वो कहते हैं महार कुमार माता ईश्वरी देवी जी है मातापति जी ऐसी ऐसी है अच्छा कई बार में इनको रोकथाम के अब मतदान करो ध्यान दानने की जरूरत नहीं शक्ति कम और दान ऐसी भावना तो इसलिए कार्य अब भी कर रहा है तो ये सारा मिलाकर के ईश्वर से लेकर के आप सभी सज्जनों ने यह सहयोग किया है और ये कार्य इस रूप में आ गए आज आपके सामने आगे आपको ध्यान रखना पड़ेगा ध्यान देना आज में आपको योजना, बाधाएं, क्या की, क्या सम् ध्यानसिनते रक्षण उपलिखया पठायगा एक प्रशंसा अहं आया कि व्याकरण पढायागा ध्यान दे। देना अष्टाध्यायी महाभाषी व्याकरण उसका भी एक भाग करना चाहिए ध्यान दो आज हम इसी जागरूक पढ़ाते हैं तो आज जो खर्चा उसे एकदम दुगना पड़ता आज जो खर्चा हमारे दुगने के जागरूक हो जाए क्यों को देना ये विद्वान और मैं हम तीन तो एकदम इसी काम में लगे हुए और हमें जो कुछ कर लेकर हैं वो निष्काम रूप से पैसा किसी से ले अपना भोजन आदि इतनी व्यवस्था है दान का हो विक्षा का हो इससे चाहता है पर दूसरे पक्ष में देखा निष्कामकरण से जो पढ़ा नहीं सकता उसको हम ले आएंगे निष्कामकरण वाला मिलना मुश्किल मैंने विद्वांसल पूछा आप व्याग्रणता में से पढ़ाने के लिए बाहरी के विकास में चले तो आपका क्या वेतन किया क्या हो उन्होंने कहा के च हार पा ह व्याकरण व्यापक र पा हो देश र विद्वान् का मूल्य मूल्यं मूल्ये भाषा सबल सत्य यह स्थिति है व्याकरण पढ़ाने आने वाले को बुलाने के लिए खर्चा हमको देना पड़ेगा देना चाहिए क्योंकि वो परिश्रम के रूप में है वो तो जिसका भावना में उतर देख सकता ध्यान देना एक और तो ये और दस में बता है लगा और दस ओवर से बड़े हुए उनका खर्चा अपने बताया साथे तो हम भी आप भी जाते हैं और इसलिए टीचर धन का प्रबंध नहीं जब नहीं है तो हम इतना कर सकते उतना ही हम इस गरी से चलते हैं कि भी वाला बोलते हैं कर्मचारियों और पूरा एक रूप देने आते हैं विवेक सिंह ने सुनाया या ने थी ने थी ने सुनाया हो सकता है हमारी वाणी का हमारे पास हुई व्यवस्था नहीं होगी तो मेरेगा कोई मत नहीं हमारे पास हमारे वो कम कर कर और खाना कमगे औना का जा य छोडे रे का पीना संख्या बा संख्या भोजन यात्रा कम कर हिता बाले ये हमी स्थिति अ के आतिता ध्या विद्यमान कार्य ते टिकन्यानि पोडो र हारो एक सैको व्यक्तिदा सेवा ले वे कभी जानते हैं इसके कार्यकर्ता प्रबंधि क्या कितनी जितने अधिक होते वो संस्था अधिक बन दिया गांव और नगरों में परिचय संबंध प्रेरणा और इस प्रचार का कार्य करने वाले लोग प्रबंध करने वाले लोग जितने अधिक होते हैं उतना ही है लोग उन्नति कर लेते नहीं तो नहीं होती आप राज्य में अपने परिवार के लिए जैसे सोचते हुआ वैसे हमारे लिए हो जाए ये बात व्यक्ति है ये मेरे का जो परिवार की बात सोचता है जो हमारी बात सोचता है। हमें इन कार्य के लिए बिल्कुल बच्चा सोचते हैं बल्कि उससे बिल्कुल सोचते हैं जो आप धरती नहीं छोड़ सकते आपको कामना होगी अन्य होगी मेरा एक मेरी रक्षा करेंगे खुद आते में मेरे सहारा बनेंगे मेरे यश फैलेगा हम बिल्कुल इसको दूर करके हमारा धर्म है ईश्वर का आदेश है इसे हमें आनंद मिलता है इस दिन ब्रह्मचारियों को परिवार से अधिक उस भावना को लेकर आगे बढ़ाते हैं कोई बात नहीं चाहिए तब ये काम चलता है याद रखना केवल धन की और भवन बने जाने के काम नहीं कर पाता यह तो है था ही कारण जब तक ब्रह्मचारियों को संतोषजनक विज्ञानी बढ़ाई जाएगी वो मान जीवित बुद्धिजीवी फिल्म काम नहीं, नहीं कह सकता इतना ही नहीं उसकी समस्याएं भी बहुत ही समस्याएं उसका सबका सब करना पड़ता है तो वो बेरोजगारी बयान के बारे में है मुझे कोई आता बयान नहीं देगी तो पकड़ के भी नचना त्याग की भावना और इसके साथ में गर्मी करनी में एकता इन बेरोजगारियों के निर्माण में मैं जो कुछ कहूंगी वही बोलूंगा जो कुछ बोलूंगा वही कहूंगा लिखूंगा यह सारी एक का जब तक आती है तब ये जी बेरोजगारी धार्मिक बनते हैं तो नहीं बनते संस्थाओं में या विद्यालयों में या कहीं भी कही जहां जहां पर झलकावट झूठ के प्रयोग होते हैं वहां के बेरोजगारी अच्छे नहीं बन सकते नहीं देख लेना किस संस्था में किस आश्रम में किस विद्यालय में आचार्यों का चरित्र इस रूप का नहीं होता उसमें वो विशुद्ध वैदिक विद्वान कभी नहीं बनते अपने जीवन को उनके सामने रखना पड़ता है ये हमारा जीवन है हम सच्चे पर ही चलेंगे सत्य पर ही में रखने दिनें के लिए तैयार है सच्चे पर नहीं चलेंगे तब ये कर्मचारी व्यक्ति के उन वचनों को उस प्रभाव को अपने ऊपर हानि देते ये मैं आपको सुना रहा हूं ऐसे कर्मचारियों को बैठक हमारे पर जाने के साधन है कारण है हम कार्यकर्ता को योग्य चाहिए और करोड़ों रुपये की संपत्ति इकट्ठी कर सकते हैं आप इनकी जुटी देखी हो गया और भय भी कही है आप देख हैं, वहां पुस्तकालय और दूसरे संकल्पों की प्रयास मिल जाएंगे कोई योग्य आचार्य जो है निर्माण करने वाला किसने आध्यात्मिक दृष्टि से अपने जीवन को बनाया हो और केवल निष्ठा भावना के जो वो मान में निर्माण कर रहा हो जो निर्णय नहीं मिलेगा ये है अच्छा वाले व्यक्तियों का ये इतने साधन हमारे पास अपेक्षित है अब और आगे की योजना हमारी बहुत लंबी होगी रहती है अपना विद्यालय देता चलता एसे एसे है, ऐसे ऐसे भारत के दफ बारह अनेक जैसों हमारे देश के विद्यालय पहुंचना है उनके का ये भी भावना है माताओं का, का, का भी लेकिन यहां करहोर कर्मचारियों का बड़े कर्मचारियों का विद्यालय ऐसे माताओं के लिए ऐसे होने चाहिए और उन बने के ब्रह्म को प्रशिक्षण दिया जाता है इसी प्रकार से उनको पढ़ाया लिखाया जाए और उनको भी इस प्रकार से करने बन सके वो भी बेता पर रहता है। पर इतने ऐसे ऐसे उबन, इसे पीचे इधन होगे कल्पना सकते साधन हो ऐेत् विद्यालय अनेक जना योजना जोग्रं चिके ने वो अपि शक्तिङ्गाद तपोगन् दिल्ली वो स्थिति पद्धति का प्रयास मनको सुना बा अ सहयोग इस् क्रम के दे सविध प्रकार धनस्य सहयोग देन प्रचार सहयोग देन धन देन स्वी धन देता व्यक्ति और व्यक्ति दूस् चाता कई कई लोग तो भी हजार कीष हा कर वो देते गया कङ्कयां के वाना अमुक व्यक्ति जीने हा पद्रतने हारेण वर्षे एक, एक रसिद ले लेते है रसिद हा बीस हा पा हा वो सैकं तो का पैसा हो जाएगा अब कोई बंद नहीं करता आप जब नहीं करेंगे इस काम को दोबारे को लेकर बढ़ा सकते आप संकोच करेंगे आपको नज्ञा आती हो डर लगता हो कि क्या मांगेंगे दूसरों से तो ये लोग काम नहीं कर सकते अपने घर के लिए विदा होते हैं अपने बच्चों के लिए वेद मानते हैं बच्चों का पालन पोषण करने के लिए सारे काम करता है और देश के लिए वो व्यक्ति का करता है दोबराता क्या आती है संकुचित होता है, यह कोई बात है तो धन देना और, और उसे देना फिर प्रचार का कहीं एक व्यक्ति धन तो नहीं देता पर लोगों को प्रेरणा देता है वो प्रचार करता है संस्था था और प्रचार करके लोगों के विवाद में ये बात ले आता है कि वह यहां क्या काम हो रहा है जब लोग समझते हैं जानते हैं कि यहां इतना बड़ा काम हो रहा तो इतने लोगों को तो पता ही नहीं वो इसमें पूरी सहायता है साहित्य प्रकाशन साहित्य का प्रकाशन जी अति आप में आपके पास में जाता रहता उसके माध्यम से प्रचार होता है और हम इसको प्रकाशित करते रहते जहां जा हम पहुंचा करते इसको पहुंचाते पुस्तकों का एक घोट फा घोध पढ़ाए गए है और पुस्तक लाखों रुपये की ध्यान देना विद्वानों के लिए इतनी बड़ी बड़ी पुस्तक चाहिए अब एक दिल्ली में ध्यान देना वेद का पूरे है वेद के एक एक पद का अर्थ मैंने पूछा कि मैं कोई खरीदना चाहूं तो इसका क्या मूल्य है सूत्र ने सुनाया छह हजार अभी उस पुस्तक को खरीदे तो छह हजार और नए किसी तो बड़े बनाए एक बार जब हम आए थे ना तो मैंने चर्चा छहरी भाई कम से कम पंद्रह हजार इतने जाती तो पुस्तक ही नहीं एक कृतनी रिक्शा इतने कहा है जो सरकार जाते हैं वो क्या कहता है हर कृत में दर्शक है आदि पर रेक्षा इतनी खाए जिसको कितना कहा जाते मेरे पास को पता ही नहीं है आप दस लाख रुपए लिए है। ये थोड़ी देर में बैठ जाएंगे पहली लाइट में ध्यान देना विद्वानों के लिए जो कुर्सें लाई जाती हैं उनकी मात्रा में लाखों रुपए लग जाएंगे तब तो पूर्ति होंगी तो पूर्ति नहीं हो सकती आइए समाज कोई एक तार बनाने वाली संस्था है एकदर के लिए अंत उफान इनके विद्वान थे उसके लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ेगा किस रूप में सहयोग देना एक आचरण है और यहां से सीखे गए आप सिर्फ गाव के परिवार में और समाज में गांव में आप ऐसे ही आचरण करेंगे और प्रेरणा देंगे और अपने घरों में परिवार में देखिए व्यक्ति कैसा है और जरिए रहता है कि दैयारी बंदी का आया ऐसा करवा लिया नहीं है जी ऐसा कर देना ये देखो योगा जाते हैं जब घर में जाने के नहीं करता तो लोग उसको चिराते कहते देखो ये आया योगी मरीज और हम जब जाएंगे ना वहां प्रचार के लिए वहां मैंने देखा था वो आपने भेजा होगा वो जनता था यहां वो योगा चाहिए आया वहां में तो यह है आचरण आचार्य सहायता है अच्छा एक मिनट सहायता की बात रूप से है लेकिन कई माताओं ने तो अच्छा साथ देखा वो कहां है अखिल की माता की और वो विश्वेश की माता की कहां है आई नहीं हुई यहां तो सुने तो ये साथ देखा है कि मैं अपने बेटे को यह आशीर्वाद प्रेरणा देती हूं उनके वो अपने मुख्य लक्ष्य को प्राप्त अभी माताओं का इतना ऊंचा विचार होगा तो यह काम होगा पूरा नहीं चलिए अपने घर के लिए अपनी भूमि के लिए अपने परिवार के लिए अपने संबंधियों के लिए आप आहुति दे देते दे दे। सब कुछ होता है यहां देश के लिए वो कहा नहीं होती इसलिए माताओं हो को पुरुषों को बिल्कुल मानना पड़ेगा कि अपने घर के लिए अपने परिवार के लिए किसी बेटे को पढ़ा के लाखों रुपया खर्च कर दें देश के लिए भावना होगी एक हजार माताओं पुरुषों में एक व्यक्ति नहीं मिलता देश के लिए एक बेटा देने मिलते यहां हजार के मन कम का एक दस ये निर्बलता में रहेगी देश का नहीं याद कला करना यादो कि हम अपने बेटे को बेटी को ते ये अलविषय तैः नी ते सन्न्यासी बनका मर्ग टा वे प्र भावना लिए भावना देशे जीना भा इससे यह अज्ञात पालन करना यह भावना गरीब भाव दो माताओं के अंदर पुरुषों के अंदर ये विचार आपको बदलना है अत्यंत घातक है भारत की इतनी भयंकर अवस्था है प्रत्येक व्यक्ति भारत को खाले नहीं सोच रहा है एक बचा देने के लिए तैयार किसी भी भावना चाहिए आप व्यक्ति को छोड़ दिए दे दे। ये देश दिएगा कैसे इसलिए ये काम आपको करना यह सहायता है अपने जीवन को अच्छा बनाना फिर अपने दूसरों को अच्छा और इसलिए दो काम भी होता था किसरे पत्र पान भी करो दूसरा जो पत्र मिले उसका ठेका ले लो कि हमने एक बेरोजगारी को तैयार करना है या एक खर्चा देना लोग ऐसा समझते हैं कि खर्चा देना बेकार अथवा खर्चा देना हमारा काम नहीं है नहीं ये अधिक है, है। गुरुक्रम स्वभाव से मान में भी इस पर खर्चा करना है, अपना मान किसी पर खर्चा करना नहीं है मेरा है किसी भी खर्चा करता मेरे मेरे भी नहीं तो करोड़ों रुपए का मालिक बना लेता है उसको पाते भी नहीं मिली कुछ नहीं मैं तो करता मैं जब बेहद पड़ता था और है ध्यान देना कौन घर एक घंटा मुश्किल से मिलता था परंतु वो विद्वान महान है जो हमको फोन लगाकर देते थे एक जो देते थे तो दुनिया में एक फोन लगा देने वाला विद्वान नहीं मिलता और क्या करते थे हम कल्पना नहीं कर सकते आप लगभग नौ किलोमीटर बहन कर भीड़ चलते थे नौ किलोमीटर रोज पैदल हमारे पैर है ना जो पैर आप दिखा दे तो वायि दिा गौटि मेरि पकरं बहु मोटी सो एक दवाय दूसीरि दूसी दिवाय इो मोटी दवायुल न कलता था अहे देशीय पट्टिका बिकुल था पट्टि और कुछ गुरु की सेवा भी करनी पड़ती थी और कोई 20 रुपये 10 रुपये महीने की रोज एक महीने देने वाला कोई तैयार नहीं एक समय भूजन अपने आप बना लिया एक समय अनाथालय से जाते थे <laughs> अनाथालय उस समय के कहते थे अधेंगे मैंने हमें एक निवेदन पत्र दिया आर्य समाज की संस्थाओं इकट्ठी हुई विद्यालय इकट्ठे हुए कि हम छात्रवृत्ति देना चाहते हैं हमारा प्रार्थना प्रतिबीप पहुंच गया <laughs> देखना <laughs> तो छात्रवृत्ति पट रही है दी जा रही है और घोषणा कर दी गई ये दोनों के दोनों दोन, विद्यार्थी नहीं है ये है ये है छात्रवृत्ति मेरा रौनते खड़े हो जाएंगे जीवन पढ़ा इस लिखने एक एक पंक्ति पर एक, एक शब्द पर जीवन की बली बीत आ रही है एक एक शब्द ऋषिदानंद का और वो कहते ये विद्यार्थी नहीं है ये स्थिति मैंने किसी भी प्रमाणी की कौन हमको विद्यार्थी मानता है हम परमात्मा को देखते हैं आप अपने घर को देखते हो अपने संबंधियों को देखते अपनी खुशी को देखते हो हम ही देखते हैं क्यों ऐसे मनो योग सीखने है बो बोल क्या बोलो देखो दुखी है जि दुखीम गबरना दिन बाया व्यक्तिनोनी व्यक्ति कवि ईश्वर कोचनि बन सकता की ईशी खोजता ईशर को ठ सकता मि धर्मी बन सकता प्रचार सकता संयी नं बन सकता क्या सारा उ जो निकलता आता तो लगने, लगने तो की यहां आपको और इसे हमारी कुछ नहीं या निकटताल नवी विचारी के आनी लोकते पानो पाणि के कालमो ए दुन याद सुख की उपलब्धि लाभ दुख की यह उल्लि हानिरा सुख की प्राप्ति लाभ की काप्ति हानि बताओ। और अह बता आति परे सुखो चिन्तर नद्यानन्द प्राप्ति आनी पे परमात्मा सर्शक्तिमा सर्गे न्यायशी सारा संसार जिम एक बिन्दु की तरह तरह हुआ है, उस की दया हमारे है, उस हमारे उसी बा हुहामात्मायावृष्टि हाय ही ते और स्वामि मानते ईश्वरम् बेटे हैर मे पाका है अख्यासारि व्यक्ति को सुख मिलता औरीजे अनि कोगि हानि वीति ये रहता है वे ठीक है धन खर्चों का तो हानि प्रचार करूंगा तो हानि अपमानों का तो हानि आप ध्यान दो संपत्ति कितनी है मैं ये नहीं कहता क्योंकि धनी और संपत्ति नहीं हो मतलब यह कह हूं आपके पास तीन लाख तो कम से कम आठ लाख एक लाख तो किस देश के लिए करो एक व्यक्ति के पा कोटि है धी अच्छा है सूच ए बना किया बना मनली दश दश ला की बना अपि दश लाखिकाम चर बनना दिन और कट्ठा काना पर वो दीपा भुक्टि बाला किया नींद <laughs> आती थी और हलो और फिर एक रास्म हलो और शौचालय में जाए तो हलो समझे लगे तो हलो समाज में जाए दो हलो उपदेश में दो हलो अब इतना हलो हलो करके स्वाम <laughs> ये क्या है कि मैंने देखा जब एक ही बाहर ले जाओ और उनको मर जाओ भला वो व्यक्ति रहता छोड़ा है एक कोठी थी वो दो कोठी बार देश को लगाता था देश के लिए लगा था विद्यालय लगा था फिर विधायक को तैयार करता फिर आम खेती में तैयार करता प्रत्येक व्यक्ति सोचने का कहने एक व्यक्ति के साथ एक कार है काम चली रहा है तीन एक को लाइट को लागू दे रही और बताइए क्या मतलब एक कार हुआ न देश के लिए एक कार देखो ना। <laughs> अमने अमने दे आप खार <laughs> देखो दे तो हमने अपने जाना है, आज एक मनरा संसारेल आगारी दूसरे बिखरे क्या बात है यह सके हमारे लिए कार खा लगी देश के लिए कारखा लीजिए और वो एक धंधा जाएगा ना हमारा कार खाली आप क्या सोचते हो कद एक घोड़े बनाएगा परमात्मा के लोगों सुअर बनाएगा चट्टी का करते रहेंगे छोटना नहीं है याद रख जीते कविश गीते गीते स्वाहा है. तो ये परमात्मा नहीं छोड़ सकता और परमात्मा पर नहीं नहीं, तो है आग प्रमात्मात्यापयास कियास इस तरह की आज्ञा के अनुसार टीम को बनाने का थोड़ा सा प्रयास किया अभी और करना है उसको जो उससे जो हमको सुग में किसी को भी नहीं है हम विजय जयनकर कल्याण दिया करोड़ कोटी अवकाश में रहते हैं पूछो कि भाई कोई शांति है कहते नहीं महाराज जी कोई शांति नहीं है कल आते हुए बोलते हैं यह चीज देखकर गुरु मत करो इसलिए हम अपने जीवन को सफल बनाने के लिए और देश जाति को ऊपर उठा उठाने के लिए काम करेंगे ध्यान देना आज भारत की स्थिति क्या है परंपना जी मशक्त क्या बाहर अंदर इतनी भयंकर अवस्था है स्थिति इतने शत्रु हैं बाहर में भीतर वो भारत को समाप्त करेंगे यदि हम तैयार नहीं होंगे माने न माने ये देश और देश में रहने वाले लोग ये और हमारे अंदर के काउंसरों के अंदर के क्षेत्र माने जाते यदि हम योगाभ्यास के माध्यम से विद्वानों को तैयार करके अपनी और देश की रक्षा करना चाहते वेदों को बताना चाहते वैविक संस्कृति को बताना चाहते हैं तो संगठित होकर के हमको पूर्ण स्तरों की अवधि देनी पड़ेगी कई बार व्यक्ति ये सोचता है मैं कुछ नहीं दूंगा तो सुरक्षित रहूंगा मुझे क्या मतलब इसलिए ऐसा दिमाग देखना मुझे क्या मतलब संगठन में जाने का मैं शोषमेंट का धन करूं मैं अपने धन को जमा करूंगा याद रखना वो सोचता होगा अपने पेड़ पोते खाएंगे बिल्कुल नहीं खाएंगे पेड़े उसको दुष्ट लोग खाएंगे और गाजर मूली की सरकार की गर्व लोगोंगे दुष्टकर्म करने ईश्वर की आज्ञा भंग करने के लिए काबार करने व्यक्ति बिना छोटा होता दीय आ बातः विराश किलगे अपि रक्षा कोचो कम से कम इ सोचलही रक्षा केगे अपि रक्षा तु के जि बालगी करोति तैारी करो आगी स्थिति ीति भगि हि शक्तिबल है बे तु ब सके प्रेरिना भावना प्रोक् भावना देश जातिकाश ब्रह्मचारि त्यहणो त्यत्रिय त्यगारना योजना बन को को आपत् आगो के रो सता स्था गतिविविध पानि कतिविध्य आधार कर, देश की रक्षा सकते वेदो की रक्षा हो दर्शनो की र नै तु कायि इसलिए समय पर्याप्त हो गया और मैं आपको कहता कह रहा है हम इस देश पर अब करने कराने के लिए हमको कुछ सोचना और करना आपको पद्धति बताई सारी गतिविधियां बताई इनको सबको सोचोगे तो निश्चित रूप में समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए न करना चाहिए ग्राम दे तो इ विद्वान् जै ज्ञानेकर जी इतो पिखी गा लि मे कहणे बिकुल इ ज्ञानं मे पाया बहु सना विका ज अपि प्रेरणा जूरत शाटीजीने मेराचारा कु पैस इ इट् कथा शक्ति हा सम्यक् बिलु कानि हाना अस्ति यथा शक्ति या सेरणा पा हा जली सली इ